दधाति पूर्व यो वै वे वेद प्रशिण तस्म तत्मु प्रकाशम मुर्ण प्रपदे ओ शा शा शांति शंकराचार्यवं बादरायन सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे भेद विभागिनेोमव्यादेहाय दक्षिणात नम ओ नमः ओम शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उत्तरार्ध में प्रथम वाक्य से भगवान भाष्यकार ने चौबीस तत्वों के उत्पत्ति प्रकार को बताने की प्रतिज्ञा की और चौबीस तत्वों में से पांच तत्वों को बताया गया द्वितीय वाक्य से अपचकृत पंचभूत कहिए या सूक्ष्म भूत कहिए है? हैं चौबीस तत्वों में से पांच तत्व क्रमतः आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी आकाश की उत्पत्ति हुई तमोगुण प्रधान मायुपहित ब्रह्म से और तमोगुण प्रधान माया तथा आकाश उपहित ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई है ऐसे उत्तरोत्तर भूतों की उत्पत्ति के प्रति पूर्व पूर्व भूत सहित जो उपाधि बताई गई है तमोगुण प्रधान माया उससे उपहित भूतों की उत्पत्ति होती रहेगी ब्रह्म से और फिर इन्हीं पंच सूक्ष्म भूतों से सात्विक अंश से उत्पन्न हुई पांच अलग अलग ज्ञानेन्द्रिया और इन पांचों भूतों के सम्मिलित तो सत्वगुण से अंतकरण हुआ अंतकरण के वृत्ति भेद यानी व्यापार भेद को लेकर के अवांतर चार प्रकार बताए गए मन बुद्धि चित्त अहंकार इनमें से संकल्प विकल्प रूप व्यापार युक्त अंतकरण का नाम हुआ मन निश्चयात्मक रूप व्यापार से युक्त अंत को कहा गया बुद्धि तथा अभिमान रूप वृत्तियात्मक व्यापार से युक्त अंतकरण अहंकार कहलाया और चिंतन रूप वृत्तियात्मक व्यापार से युक्त अंतकरण को कहा गया चित्त इस प्रकार ये अंतकरण चतुष्टय कहलाता है इनके अलग अलग देवता भी बताए गए मन का देवता है चंद्रमा तो बुद्धि का देवता है ब्रह्मा और अहंकार का बताया गया देवता किसको हम रुद्र और चित्त का वासुदेव इस प्रकार ये अलग अलग देवता अब ये पांच सूक्ष्म भूत पांच ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण चतुष्टय मिलकर के चौदह भूतों की उत्पत्ति का चौदह तत्वों के उत्पत्ति का प्रकार बताया गया बचे दस उनमें हैं कर्मेन्द्रिय पंचक और प्राण पंचक ये दस इनकी उत्पत्ति का प्रकार बताया जा रहा है ये ते शाम पंच तत्वा आकाशस्य आकाश से राजसा वागिंद्रिय सूत तो शाम पंच इसमें इन दो पंचतवा पदों से ग्राह्य है सूक्ष्म सूक्ष्मूत तो तेषाम पंचभूता नाम का अर्थ निकलेगा पूर्वोक्त छे पांच सूक्ष्म भूतों में से पंच तत्वा नाम ये निर्धारण अर्थ में षष्टी है तो इन्हीं पांच भूतों में से जो प्रथम भूत है उत्पत्ति क्रम में प्रथम भूत है आकाश और आकाश भी त्रिगुणात्मक है तो सात्विक जो अंश था आकाश का उससे तो उत्पन्न हुई स्रोत्र इंद्रिय और सूक्ष्म आकाशगत जो राजस अंश है उससे उत्पन्न होती हैं वाघ इंद्रिय ये यहां पर बताया गया कि येषा पंच तत्वा मध्य आकाश से राजसंसागिंद्रियम समूतम संभूतम यानी उत्पन्न किम उत्पन्न वागिन्द्रिय की उत्पत्ति हुई किससे राजसंस है किसके राजसंस से तो आकाश के और आकाश कौन पांच भूतों में से एक है तो पांच सूक्ष्म भूतों में से आकाश नामक सूक्ष्म भूत का जो रज अंश है उससे उत्पन्न हुई वाग ऐसे ए तेष्याम पंच तत्वा मध्य और संभूत इन चार पदों का अन्वय प्रत्येक वाक्य के साथ करिए पंच तत्वा मध्य वायुः राजस्यात पाणी इंद्रिय संभूत ऐसा अन्वय करिए तो ये जो सूक्ष्म पांच भूत हैं इनमें से द्वितीय जो सूक्ष्म भूत है, है वायु उससे उसके राजस अंश से उत्पन्न होती है हस्त इंद्रिय और एकम पंच मध्ये वन्हने राजसात पाद्रियम समुद्स भूतम ऐसा अनुभव एक वाक्य बनेगा अर्थ होगा इन पांच सूक्ष्म भूतों के भूतों में से तेज नाम के भूत के राजस अंश से उत्पन्न होती है पादइन्द्रिय पैर। और शाम पंच तत्वा मध्य जल्स राजसन सपस्थेन्द्रिय सूत अर्थ निकलेगा इन पांच सूक्ष्म भूतों में से जो तृतीय भूत है च, चतुर्थ भूत है तेज ये तो चौथे चो, से तो तृतीय का तो हो गया ना वन्नी से उत्पन्न हुई पादी इंद्रिय चौथे से उत्पन्न हुई उपस्थ इंद्रिय और पृथ्वी के राजसंस से उत्पन्न हुई पायु इंद्रिय इस प्रकार ये कर्म इंद्रिय पंचक उत्पन्न हुआ हे हाँ। किसे उत्पन्न हुए पांचों भूतों के समष्टि सात्विक अंश से अंतकरण उत्पन्न हुआ इधर वाले पृष्ठ पर यानी दस नंबर पृष्ठ पर अंतिम वाक्य से समीपूर्ति पूर्व वाक्य उसमें बताया गया कि इन पांच भूतों के समष्टि सात्विक अंश से अंतकरण की उत्पत्ति हुई है नहीं मिला अभी मिल गया कि खोज रहे हैं किससे उत्पन्न हुए मन बुद्धि चित्तांकार क्या अपंचकृत पंच महाभूतों से उनके कौन से अंश से और क्या राजसंश से अलग अलग अपचीकृत पंचमहाभूत के राजसंश से उत्पन्न हुई क्रमतः पांच कर्म तो जैसे पांचों भूतों के समष्टि सात्विकांश कहो या सम्मिलित सात्विकांश से कहो अंतकरण उत्पन्न हुआ ऐसे 500 सूक्ष्म के समल राज पंच प्राण उत्पन्न होता है। इसे बताया जा रहा है एक पंचतत्वानाम समष्टि समी राजस्या प्राणपंचकम संभूत तो एषा पंच तत्वाने इन अपचीकृत पंचमहाभूतों के यहां ष्टी अवय क्या नाम अवयो अवी भाव अर्थ में है ये कहो या सो स्वामी संबंध रूप अर्थ में कहो निर्धारण में नहीं है तो ये पंच तत्वाने इन पांचों सूक्ष्म भूतों का जो समि राजस अंश है समष्टि राजस अंश यानी सम्मिलित रजोगुण एक का नहीं दो का नहीं पांचों भूतों का जो सम्मिलित रजोगुण है उससे प्राणपंचक उत्पन्न होता संभुतं। संभुतं है तो ये कहा प्राण पंचकम संभूतम् संभूतम का अर्थ कहां पर है ये वाक्य ये वाक्य कहां पर है मिला अब इस प्रकार ये कितने हुए दस चौबीस पांच प्राण पांच कर्म इंद्रिय, चार अंतकरण और पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच सूक्ष्मभूत ये सूक्ष्म चौबीस तत्व हैं अब इन्हीं से उत्पन्न होती है, होते हैं स्थूलभूत भी जैसे इनके अलग अलग सात्विक तथा राजस अंश तथा सम्मिलित तो सात्विक राजस अंश से उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म शरीर अंतपाती उन्नीस तत्व अंतकरण चतुष्ट कहेंगे तो १९ हो जाता है ना ऐसे इन्हीं पंच महाभूतों के त्रिगुणात्मक है ना सूक्ष्म पंच महाभूत भी तो त्रिगुणात्मक होने से राजस और सात्विक अंश से तो सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ और ये जो स्थूल आकाश स्थूल वायु स्थूल तेज स्थूल जल स्थूल पृथ्वी है इन्हें पंचकृत पंच, पंच महाभूत कहा जाता है स्थूल भूत कहा जाता है इनकी उत्पत्ति होती है इन्हें अपंचकृत पंच, पंच महाभूतों के तम अंश से तामस अंश से इसे कहा जा रहा है कि पंचतत्वा तमो गुण प्रधान पंचीकरण पंच महाभूता तो ये जो पांच सूक्ष्मी तत्व इनके तमोगुण इनका विशेषण है एक तमोगुण प्रधान नाम तो जब तमोगुण प्रधान हो जाता है यानी रजोगुण तमोगुण अभिभूत रजोगुण और सत्वगुण अभिभूत होता है तमोगुण कार्यरत रहता है तो वो अवस्था अपंचकृत पंच महाभूतों की मानी जाती है तमह प्रधान अवस्था इसलिए तमोगुण प्रधाननाम एषा पंच तत्वान्वय करिए कि तमोगुण प्रधान जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं इनके पंचीकरण पंच महाभूतानि महाभूता इनका जब पंचीकरण करते हैं तो पांच महाभूत उत्पन्न होता है तो पंचिकरण करने का अर्थ है गाड़ी वगैरह पंचर हो जाती है ऐसे को पंचर करना है जो साइकिल मोटरसाइकिल कोई भी वाहन उसका तो तो चक्का पंचर हो जाता है पंचीकरण करना है क्या मतलब जो पंचर नहीं है उसको पंचर करना है जो ऐसा नहीं पंचीकरण का अर्थ है जो पांच भूतात्मक नहीं है उसे पांच भूतात्मक बनाना ये अभूत तद्भाव अर्थ में एक तद्धित प्रत्यय होता है ची प्रत्यय और पंचीकरण बनता है जैसे सुक्ली कृतम तो जो शुक्ल नहीं है उसको शुक्ल कर दिया जो हरित नहीं है उसे हरित कर दिया सफेद वस्त्र था उसे हरा रंग चढ़ा दिया सफेद वस्त्र था गेरू चढ़ा दिया तो अगैरिकम गैर गेर, गैरिकी गेर, कृत्य ये कहा जाएगा ऐसे जो पंची यानी पांच भूतात्मक नहीं है उसे पांच भूतात्मक करने की प्रक्रिया का नाम है पंचीकरण प्रक्रिया जो सूक्ष्म भूत है सूक्ष्म आकाश वो पांच भूतात्मक नहीं है ना वो शुद्ध आकाश है ऐसे सूक्ष्म वायु सूक्ष्म तेज सूक्ष्म जल सूक्ष्म पृथ्वी वे एक एक रूप ही है पांच भूतात्मक नहीं है तो जो केवल अपने ही एक एक रूप में विद्यमान है उन्हें दो पांच भूतों के रूप में प्रकट करना ये होगा पंचीकरण करना तो इन वो किससे होगा तो कहते तमोगुण प्रधान सूक्ष्म भूतों से पंचीकरण करके फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है जितनी स्थूलता जड़ता बढ़ती जाएगी उतना उतना तमोगुण अभिवृद्ध होता जाएगा अभिवृद्धि को प्राप्त होगा सूक्ष्म भूतों की अपेक्षा अधिक जड़ माना गया स्थूल भूतों को जाड्य है उनमें अविवेक है इसलिए वे तम प्रधान सूक्ष्म भूतों से बने हुए हैं ये कहा जा रहा है अब इसमें एक अवान्तर प्रश्न होता है उसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि पंचीकरण पंचीकरण से पांच फूलभूत उत्पन्न हुए हैं ना तो यहां पंचीकरण किसे कहते हैं ये प्रश्न होता है इस प्रश्न का उत्थापन करके उत्तर आगे वाले वाक्य से दिया जा रहा है कि पंचीकरणम कथम तो पंचीकरण इन अपचीकृत भूतों का पंचीकरण कैसे होता है यानी जो पांच भूतात्मक नहीं है उन्हें पांच भूतात्मक कैसे बनाया जाता है ये पंचीकरणम कथम स्थूल सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बनाने के लिए पंचीकरण किया गया वो पंचीकरण का प्रकार क्या है केन प्रकार कें प्रकारेण कथम को प्रकार बताया जा रहा है कि एतेशु भूतेशु एकम एकम भूतम् किसू भूतेष एक एकम समीज्यक अर्धम तूषाप्य अपर अर्धम अर्ध चतु विभज्य स्वादभ भि, स्वामी तो सम, आ, विभज्य स्वभाग चतुर्ध्य स्वाधभिन्ने वाक्य है पूरा भवती तक तो स्वभाग का करता है पंचीकरणम यानी पंचीकरण होता है कौन पंचीकरण पंची किसको कहते हैं कैसे होता है ये प्रश्न है ना तो कहते हैं स्वभाग चतुष्टय संयोजनम संयोजन कहते हैं इकट्ठा करने को संयोजन कहते हैं ना तो किसको इकट्ठा करते हैं पांचों भूतों को कैसे इकट्ठा करते हैं तो कहते हैं स्व भिन्नषु अर्धेशु स्वभाग चतुष्ट संयोजनम पंचीकरणम भवती इसमें स्वाध भिन्न सुन स्वभाग स्वभागतुष्ट चतुष्टय संयोजनम में दो बार स्वस्व है। एक है स्वार्थ भिन्नेन यहाँ पर स्वशब्द स्वभाग चतुष्टय संयोजनम में स्वशब्द यहाँ स्वशब्द का अर्ध शब्द के साथ पहले षष्टी तत्पुरुष समाज हुआ स्व अर्धम स्वाधम स्व अर्धम स्वाधम ऐसे स्वभाग चतुष्ट तो स्वस्य भाग चतुष्टयम इति स्वभाग चतुष्टयम ये अर्थ निकलेगा तो स्वार्थ शब्द का अर्थ निकलेगा स्वयं का आधा भाग स्वयं का आधा भाग और उस स्वयं के आधे भाग से अभिन्न स्वाध अभिन्न तो स्वाध और अभिन्न में कर्म धारे समास है। पहले शुरू से चाहे तो ले लीजिए एक एक, एक, एक, एक एक एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य यहां तक लीजिए ये जितने भी विभज्य और व्यवस्थाप्य पद है ये संस्कृत में एक प्रत्यय होता हैत्यंत है, प्रत्य, है। पूर्वकालिक क्रिया को बताते हैं सबसे पहले तो क्या करना है कि ये जो एक भूतेशु यानी जो सूक्ष्म पांच भूत है अपचीकृत पंचमहाभूत उनको ये तेसु भूतेषु इन सप्तम अंत भूत शब्द से लीजिए और ये निर्धारण में सप्तमी है जैसे ये तेषाम पंच तत्वा यहां पर निर्धारण में षष्टी थी ऐसे यहां निर्धारण में सप्तमी है तो अर्थ निकलेगा इन सूक्ष्म पांच भूतों में से एकम एकम एकम एकम शब्द का दो बार प्रयोग है ना दो बार प्रयोग होने से क्या निकलेगा वो है वीपसार्थ में वीपसार्थ में होने से अर्थ निकलेगा प्रत्येक भूत एकम एकम भूतम क्या मतलब हर एक भूत पांच भूतों में से प्रत्येक भूत ये एकम एकम भूतम शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्येक भूत को क्या करना है तो द्विधा समम विभज्य बराबर दो विभागों में विभक्त करना है किनको इन पांच भूतों में से प्रत्येक भूत को बराबर बराबर दो विभागों में विभक्त कर दिया तो बचा दो दो भाग हो गए ना दो बराबर इनमें से कहते हैं इन दो भागों में से प्रत्येक भूत के दो दो भागों में से एकम एकम अर्धम तुष्णीम व्यवस्थाप्य तो दो भागों में से जो पहला भाग है एक भाग उसे तूषणीम व्यवस्थाप्य शांत बैठने दिया जैसा कर तैसा रखा पचास प्रतिशत सूक्ष्म आकाश के पचास पचास प्रतिशत के दो भाग कर दिए फिफ्टी फिफ्टी फिफ्टी हो जाएगा ना ऐसे प्रत्येक भूतों के उनमें से एक एक शब्द का अर्थ है कि ये जो प्रत्येक भूत के दो दो भाग हुए थे उसमें से प्रत्येक भूत का एक एक भाग एक एक आधा प्रत्येक तो कितने हो जाएंगे पांच भूतों के पांच आधे भाग जैसे के तैसे रख दिए, पचास प्रतिशत आकाश ही रखा पचास प्रतिशत वायु रखा पचास प्रतिशत तेज पचास प्रतिशत जल पचास प्रतिशत पृथ्वी ये एकम एकम अर्धम तूषणिम व्यवस्थाप्य अर्थ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की मूल धन, धन के रूप में उसे सुरक्षित रख दिया और जो करना है वो जो दूसरा आधा भाग है प्रत्येक भूत का उसमें जो कुछ करना है विभाग वो कर दिया तो ये व्यवस्थाप्य का अर्थ है वैसा ही रख करके एक एक भाग को और अपरम अपरम अर्धम अर्धम का विशेषण है ना तो अपरम अपरम अर्धम मैंने प्रत्येक भूतों के द्वितीय अर्धभाग को चतुर्धा विभज्य चार विभाग, विभागों में विभक्त कर दिया पचास को चार से भागने पर भाग देने पर कितना होगा है हाँ? बारह प्रतिशत साढ़े बारह साढ़े बारह हा तो आकाश का जो द्वितीय अर्ध भाग था पचास प्रतिशत उसके चार भाग कर दिए चतुर्धा विभज्य ऐसे वायु के भी द्वितीय अर्ध भाग के चार भाग कर दिए प्रत्येक भूत के द्वितीय भाग के चार चार भाग कर दिए का मतलब एक भाग रहा पचास प्रतिशत आकाश और बाकी को चार विभागों में विभक्त करके साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत मिल करके वो पचास प्रतिशत है आगे क्या किया तो कहते अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य स्वार्थ स्वाधिषु अर्धेशु स्वार्थ भिन्नेशु अर्धेशु भिन्नेशु तो स्वार्थ भिन्न अभिन्न भिन्न जो आ, आधे हैं तो सो शब्द से आकाश को लीजिए तो स्वस्य स्वर्ध स्वस्य अर्धम इति स्वाधम का अर्थ निकलेगा आकाश का आधा भाग जो पहला वाला पचास प्रतिशत सुव्यवस्थित रखा था ना और उससे भिन्न स्वार्थ भिन्न भिन्न इति स्वार्थ भिन्न बहुवचन होगा तो भिन्ना इति स्वाध भिन्ना तेषु स्वाध भिन्न तेशु, तो अपने आधे अपने अपने एक एक जो विभाग था पचास प्रतिशत पचास प्रतिशत उससे भिन्न बाकी जो चार पचास पचास प्रतिशत भूतों के विभाग है चार विभाग आकाश से आकाश के आधे से भिन्न चार आधे भाग हो जाएंगे पचास प्रतिशत वायु का एक भाग ऐसे तेज का जल का पृथ्वी का चार हो जाएंगे उनमें से प्रत्येक के साथ आकाश के द्वितीय भाग के जो चार भाग किए गए थे साढ़े बारह प्रतिशत साढ़े बारह प्रतिशत निवेश किया गया मिलाया गया संयोजन किया गया वायु के पचास प्रतिशत के साथ आकाश का आकाश ने अपना साढ़े बारह प्रतिशत अंश निवेश कर दिया ऐसे तेज के भी पचास प्रतिशत भाग के साथ निवेश कर दिया आकाश ने अपना साढ़े बारह प्रतिशत जल के भी पचास प्रतिशत भाग के साथ मिला दिया साढ़े बारह प्रतिशत आकाश का और पृथ्वी के भी आधे भाग के साथ मिला दिया वायु आकाश के साढ़े बारह प्रतिशत को तो आकाश के जो द्वितीय आधे के चार भाग किए गए थे उनमें से कितने भाग बच गए वायुवादी चारों के आधे आ, आधे भाग में साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत आकाश का निवेश कर दिया तो बचे कितने वो साढ़े बारह में से कोई बचा चार थे तो चारों के चारों वायु तेज और जल पृथ्वी इनके आधे आधे हिस्से के साथ मिला दिया जो सुव्यवस्थित रखा था एक भाग तो अब आकाश मात्र 50 प्रतिशत बचा ऐसे वायु के जो द्वितीय भाग के चार विभाग थे उनको जैसे आकाश ने चारों के साथ विभाग कर दिया का निवेश कर दिया था ऐसे वायु के साढ़े बारह प्रतिशत को निवेशित कर दीजिए आकाश के आधे भाग के साथ साढ़े बासठ प्रतिशत आकाश हो गया वायु के साढ़े बारह प्रतिशत को लेकर के उसका अपना पचास आए और फिर तेज, तेज के भी द्वितीय भाग के जो चार भाग थे उसमें से साढ़े बारह प्रतिशत तेज ने भी आकाश में जोड़ दिए तो साढ़े बासठ और साढ़े बारह पचहत्तर हो जाएगा ऐसे जल और पृथ्वी के साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत मिलकर के बाकी चार भूतों का तो पचास प्रतिशत भाग हो जाएगा आकाश और 50 प्रतिशत स्वयं आकाश तो जिसका अधिक अंश होगा उसे जब स्थूल भूतों का प्रयोग किया जाएगा तो उसी नाम से कहा जाएगा आकाश इस नाम से कब कहा जाएगा यद्यपि पांचों भूत है उसमें लेकिन बाकी चार भूतों का तो साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत मात्रा अंश है और आकाश का पचास प्रतिशत अंश है इसलिए आकाश को कहा जाए आकाशी कहा जाएगा उसे पांचों भूत होने को पंचीकृत आकाश हो गया ये आकाश के पंचीकरण का प्रकार हुआ कि आकाश का पंचीकरण ऐसा होगा ऐसे वायु का 50 प्रतिशत जो भाग है उसमें आकाश ने अपना साढ़े बारह प्रतिशत अंश निवेश कर दिया था बाकी तीन भूतों के भी साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत को जोड़ देंगे तो वायु भी वायु का हो जाएगा 50 प्रतिशत बाकी भूतों का साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत तो पंचीकृत वायु जो हमें शीतल वायु शीत वायु या उष्ण वायु की प्रती होती है गर्मी के दिनों कहते बड़ी गर्म हवा चल रही है क्या मतलब तो गंद्रिय से वायु का हम अनुभव करते हैं शीत या उष्ण लेकिन वो होता है शीतकाल में शीत अभी भी जाएंगे सतोपंत रोहन करेंगे तो उधर शीत वायु रहेगी कि गर्म रहेगी लेकिन वायु तो है अनुष्ण शीत वायु का स्पर्श है न उष्ण है न शीत है ऐसे पृथ्वी का भी न उष्ण है न शीत है पांच भूतों में से चार भूत स्पर्श वाले हैं ना वायु तेज जल और पृथ्वी उसमें से जल है शीत स्पर्श वाला उष्ण स्पर्श वाला है तेज और वायु और पृथ्वी है अनुष्णा शीत स्पर्श वाली ये दोनों दोनों भूत है अनुष्णा शीत स्पर्श वाले लेकिन जहां जलीय अंश ज्यादा है हिमालय में हिम भी जल है कि नहीं तो हिमालय का मतलब हिम का अर्थात तो जल का है आलय घर हिमालय जैसे ग्रंथालय कहा जाता है जहां ग्रंथ ही ग्रंथ है ऐसे जहा जमी हुई जमा हुआ जल ही जल है तो वहां शीत स्पर्श रहेगा ही जल का और वो वायु के साथ मिलता है तो शीत प्रतीत होता है वायु तो ये जो वायु हमें तो इंद्रिय से अनुभव में आ रहा है वो है पंचीकृत वायु उसमें शुद्ध वायु यानी शुद्ध पाचो के पाचो भूत ये अतिंद्रिय इंद्रिय है वे तो इंद्रियों के भी कारण है ना उनसे तो इंद्रिया उत्पन्न होती है ज्ञानेन्द्रिया अपचीकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्व से उत्पन्न हुई है ना इसलिए ज्ञानेन्द्रिय कार, उनकी कारण भूत अपृत पंच भूत रूपी जो सूक्ष्म भूत है वे गृहित नहीं होंगे वे गृहित होगा कौन आपका स्थूल आवागमन जिस अवकाश में कर रहे हैं अवकाश की अनुभूति कर रहे हैं हम लोग वो अवकाश स्थूलभूत है स्थूलभूत आकाश है उसका तो ज्ञान होता है अवकाश के रूप में और ऐसे स्थूल वायु का ज्ञान होता है तो इंद्रिय तेज को भी देख रहे हैं अग्नि को अग्नि में रूप है रूपवान द्रव्य का चाकूष प्रत्यक्ष होता है तो चाकूष प्रत्यक्ष कहते हैं चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य अर्थ को चाकसूस तो जो अग्नि हमें चक्षु इंद्रिय से प्रतीत होता है उसे कहा जाता है स्थूल अग्नि उसके प्रथम जो अर्धभाग था उसमें बाकी चार भूतों के साढ़े बारह साढ़े बारह प्रतिशत अंश को मिला करके स्थूल अग्नि बन जाता है ऐसे स्थूल जल जिसको पीने से हम प्यास शांत हो जाती है जिसका उपयोग हम स्नान पीना और अन्य व्यवहार के लिए करते हैं वह सूक्ष्म जल नहीं अपितु स्थूल जल है और उसका मधुर रस है वो भी रसन इंद्रिय से प्रतीत होता है और रूपवान होने से पानी को स्थूल जल को आख से भी देखते हैं और स्पर्श होने से तो इंद्रिय से भी तो कुल मिलकर के तोगिंद्रिय और चक्षु चक्षुंद्रिय से आप अनुभव करते हैं किसका जल का आ? और रसन इंद्रिय से जल के रस का अनुभव करता है, रसन इंद्रिय रस का ग्राहक है रस की ग्राहक है रसन इंद्रिय तो ऐसे पृथ्वी के विषय में भी समझना अब इस वाक्य का अर्थ देखिए कि एतु भूतेशु का मतलब ये जो सूक्ष्म पांच भूत हैं। इनमें से एकम एकम भूतम क्या मतलब प्रत्येक भूत पांच भूतों में से आकाशादि प्रत्येक भूत को द्विधा समम विभज्य दो विभागों में समान रूप से विभक्त करके फिर एकम एकम अर्धम तूषणीम व्यवस्थाप्य उन दो विभागों में से प्रत्येक भूत के एक एक विभाग को जैसा था ऐसा ही रख दिया और फिर अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य प्रत्येक भूत के द्वितीय भाग का समान रूप से चार चार विभाग कर दिया प्रत्येक भूत के द्वितीय अर्धभाग के चार विभाग कर दिए और फिर स्वाधभ भिन्नेशु अर्धेशु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम तो अपने आधे भाग से भिन्न जो बाकी चार भूतों के आधे भाग हैं उनमें से प्रत्येक आधे आधे भाग के साथ अपने द्वितीय विभाग के जो चार भाग किए गए थे उनमें से एक एक को जोड़ दिया इस जोड़ने का नाम है पंचीकरण इस प्रक्रिया को कहा जाता है पंचीकरण प्रक्रिया इससे अभी स्थूल भूतों का निर्माण हुआ आगे कहते कर, हैं कि येभ्य पंचीकृत पंच महाभूतेभ्य चतुर्विध स्थूल शरीरम ब्रह्मांडम ब्रह्मांड मध्य चतुर्दश भुवनानि संभूता तो इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से क्या हो जाता है चार प्रकार के स्थूल शरीरों का निर्माण होता है स्थूल शरीर का ही नाम है योनि। कितनी योनियां हैं? चौरासी लाख और यहां पर बता रहे हैं कि चतुर्विध स्थूल शरीर स्थूल शरीर है ना यौनी वो चार प्रकार की हैं। चौरासी लाख भी हैं। और उन चौरासी लाख प्रकार के शरीरों का अंतर्भाव चार में होता है चार में कैसे होगा तो चार हैं ये अंडज उदभीज स्वेदज और चारज अंडज हैं सर्पादी ये चौरासी लाख प्रकार की योनी में से कई एक शरीर अंडे से उत्पन्न होते हैं मुर्गी है, ये मुर्गी योनी है वो शरीर तो आपका कछवा बिच्छू सर्प ऐसे कई एक है ना जो अंडे से उत्पन्न होता है पक्षी अंडज जाए और उद्भिज कहा जाता है पृथ्वी को भेदन करके जो प्रकट होता है तो वृक्ष उद्भिज कहलाती है पृथ्वी से प्रकट होती है और स्वेदज जो स्वेद यानी पसीना से निष्पन्न होने वाले जो हैं उन्हें कहा जाता है स्वेदज स्वेदजू किससे होती है ये जो जुएं होती है शीर में बालों में वो किसे उत्पन्न होती है पसीने से तो ये स्वेदज है और जारज है मनुष्य आदि मनुष्य हैं, और पशु हैं गाय भैंस बकरी आदि ये सब जारज कहलाते हैं जरायुज, जरायुज जरज जरायूज।, जरायूज।, जरायूज।, जरायूज जरायू कहते हैं वो ल, ल, होता है ना ल, आ, शरीर जिसमें लपटे हुआ रहता है उससे उत्पन्न होगा यानी जब प्रकट होगा तो उससे ये होकर के जर कहते हैं गायों का वो जरायु है उसे जरायुच। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं, ये चार प्रकार के स्थूल शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड मध्य चतुर्द चतुर्दश भुवनानि संभूता तो चौदह भुवन है इन चार प्रकार के प्राणियों को रहने के लिए भगवान ने एक चौदह माले का अपार्टमेंट बनाया उन्हें ब्रह्मांड के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड एक अपार्टमेंट जैसा है चौदह भुवन चौदह माले हैं उसमें चौदह भुवन और उस अपार्टमेंट का नाम है ब्रह्मांड और उसमें रहते हैं ये चार प्रकार के प्राणी स्थूल शरीर भारी अरे उत्पन्न किससे होते हैं तो ये उत्पन्न होते हैं पंचिकृत पंच महाभूतेभ्य पंचिकृत पंच महाभूत हैं ये स्थूल भूत पंचिकरण प्रक्रिया से बने हुए पांचों भूत ये हो गए पंचिकृत पंच महाभूत और इनसे उत्पन्न हुए चार प्रकार के स्थूल शरीर ब्रह्मांड नाम का एक अपार्टमेंट जिसमें चौदह माले हैं, चौदह भुवन के रूप में और ये प्राणी उसमें रह करके अपने कर्म का फलोपभोग करते हैं आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं पूर्णमद पूर्णमद पूर्ण पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य शांति शा शाति शाति शंकरचार्यव पादरायनम सूत्र सूत्र्य भगवान पुनः ईश्वर गुरात्मे मूर्तिदम व्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः ओ